पंचषष्टतम सूक्तम भावार्थ हे इंद्र तुझे जब लोग चारों तरफ से बुलाते हैं तब तू द्योलोक से आकर हमारे साथ आनंदित हो तथा सोम रस पीकर उत्साहित हो भावार्थ हे महान इंद्र सोमपान के लिए तुझे मैं स्तुतियों से बुलाता हूं तू अपने यशस्वी घोड़ों की मदद से हमारे पास आ भावार्थ हे इंद्र मैं तेरे गुणों का वर्णन करता हूं तथा तेरी स्तुति करता हूं तू आकर हमारे द्वारा किए गए आसन पर बैठ भावार्थ इंद्र यज्ञकर्ताओं के बीच में आकर जब बैठता है तब वह किसी प्रकार का घमंड नहीं करता वह बड़े स्नेह से आकर उनके बीच में बैठता है इसलिए यज्ञकर्ता भी उस इंद्र के लिए बड़े स्नेह से सोम रस तैयार करते हैं भावार्थ हे इंद्र तू जल्द आकर सभी ज्ञानियों का निरीक्षण कर उन ज्ञानियों की तू कभी हिंसा मत कर बल्कि उन्हें धन आदि देकर सुखी कर भावार्थ इंद्र की कृपा से मुझे हजारों गायों से युक्त प्रसन्नता देने वाला तेजस्वी सोना मिले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 उसी प्रकार तुम इंद्र को बुलाओ भावार्थ सिरस्तरण धारण करने वाले इंद्र को असुर देव तथा मनुष्य कोई भी संग्राम में नहीं हरा सकता वह इंद्र सोम रस द्वारा आनंद देने वाले यज्ञकर्ता को प्रशंसनीय धन प्रदान करता है भावार्थ वह इंद्र महान गौ समूह को रोकने वाले को कपाता है गौओं को चुराने वाले को डराता है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 क्योंकि तू सोम यज्ञ करने वाले को उसकी इच्छा के अनुसार धन देने वाला है भावार्थ इंद्र के लिए दिया जाने वाला वास्तविक अलंकार सोम रस ही है सोम रस से इंद्र का उत्साह एवं तेज बढ़ता है तथा उस तेज से वह अलंकृत होता है भावार्थ सबका निवारक पथिकों का नाशक चोर भी इसके रास्तों को अनुकूल होकर अलंकृत करता है चोर जैसा पापी भी इस इंद्र के शासन में आकर उसके अनुकूल हो जाता है भावार्थ कौन ऐसा पराक्रम है जो इस इंद्र के द्वारा नहीं किया गया किस कान वाले ने इसके पराक्रम को नहीं सुना वितर का हंता इंद्र जन्म से ही विख्यात है भावार्थ इसका महान कब शत्रु को मारने वाला नहीं रहा वितर के शत्रु इंद्र द्वारा मारा जाने वाला कब अहिंसित रहा है इंद्र सारे सूदखोर एवं कंजूसों को दबाता है भावार्थ जिस प्रकार कोई सेवक अपनी सेवा के बदले वेतन लेता है उसी प्रकार हम इंद्र की सेवा करते हैं अतः व इंद्र हमें धन प्रदान करें भावार्थ हे इंद्र तुझमें ही बहुत सी आशाएं एवं रक्षण के साधन हैं तू अनेक प्रकार से पराक्रम दिखाता है इसलिए हम तुझे बुलाते हैं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 भावार्थ दाता एवं सामर्थ्यशाली मानवों को देने के लिए आदित्य आदि देवों के पास धन एवं संरक्षण के साधन रहते हैं भावार्थ हे आदित्य जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम हमारी रक्षा करो मेहनत करने वाले और सोम यज्ञ करने वालों को जो धन एवं निवास गृह तुम देते हो उस धन तथा निवास गृह से हमें युक्त करो भावार्थ यदि पापीओ का पाप महान होता है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 भावार्थ हे अदिति देवी अच्छी अथवा बुरी दोनों ही अवस्थाओं में हिंसक शत्रु हमारे हिंसा न कर सकें इसके विपरीत पाप रहित हमारे जाने की राह पूर्ण सुरक्षित हों और हमारे पुत्राद भी दीर्घायु प्राप्त करें भावार्थ प्रधान आलस्य रहित उत्तम यशस्वी देव हमारे उत्तम व्रतों की रक्षा करें तथा हमें दुष्टों के चंगुल से बचाएं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 भावार्थ हे देवों जो हम पर सदैव हमला करता है उसे भी तुम दुष्ट मार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो तथा उसे पापों से मुक्त करके उसकी आयु दीर्घ करो जो तुम्हारा सामर्थ्य हमें बंधनों से मुक्त करता है उस सामर्थ्य की हम स्तुति करते हैं भावार्थ हे देवों यम के हिंसक शस्त्र हमें बुढ़ापे से पहले नष्ट न करें क्योंकि उन शस्त्रों से बचाव के लिए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 वह सामर्थ्यशाली हाथों से वज्र को पकड़कर हमारे संरक्षण के लिए आए भावारथ युद्धों में संरक्षण के लिए तथा इष्ट की पूर्ति के लिए नेतागण सदैव बढ़ने वाले वीर को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं भावारथ उत्तम उग्र वीर उत्तम दाता धनों का स्वामी ऐसे इंद्र वीर को हम अपनी मदद के लिए बुलाते हैं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 तुम अत्यंत कुशल वीर की युद्ध में रक्षा करते हो भावार्थ इंद्र की मित्रता मधुरता से पूर्ण है तथा उसका प्रेम भी मधुरता से युक्त है इसलिए सभी उस इंद्र का सत्कार करने के लिए यज्ञ करते हैं भावार्थ हे इंद्र हमें विपुल धन तथा विशाल घर देकर उसे भोगने के लिए दीर्घायु दे साथ ही हमारे मित्र आदि को भी अत्यधिक धन पशुओं के लिए व्यापक क्षेत्र तथा हमारे वाहनों के लिए विस्तृत मार्ग दें भावार्थ उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को सभी राजा एवं धनवानों की तरफ से उत्तम उत्तम दान मिले भावार्थ ज्ञानी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोड़े